प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा क्या आगम शास्त्र शिष्ट जनों द्वारा ग्राह्य है समाधान आगम शास्त्र में दो भेद है एक वह जिसने वैदिक परंपरा को तोड़ दिया उसको वामाचार कौलाचार कहते हैं और दूसरा जिसने वैदिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया उसको समयाचार कहते हैं शिष्टजनों ने समयाचार को तो गृहित कर लिया और वामाचार को त्याग दिया वामाचार में भले ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है परंतु शिष्ट जनों ने उसका त्याग ही किया है तर्क प्रधान व्यक्ति मर्यादा को तर्क से काटता है वामाचारी लोगों का तर्क है कि जैसे वैदिक परंपरा का पशु याग मर्यादा के विरुद्ध है परंतु वैदिक परंपरा में होने के कारण वह धर्म का रूप धारण कर लेता है ऐसे ही हम वामाचारी जो प्रतिपादन करते हैं उसे भी धर्म की मानना धर्म ही मानना चाहिए परंतु शास्त्र की बहुत सी बातें तर्क गम्य नहीं होती है जैसे कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए यहाँ निषेष करने का दृष्टिकोण यही है कि आज अधिकांश व्यक्तियों में शास्त्रानुसार संन्यास का अधिकारित्व नहीं है कोई कहे कि यह तो संन्यास का खंडन करते हैं जबकि सन्यास तो वैदिक परंपरा है हाँ सन्यास वैदिक परंपरा है यह सभी जानते हैं पर यह परंपरा सन्यास लेने का अधिकार किसको देती है यदि उस अधिकार के बिना सन्यास हो रहा है तो उसको वास्तविक सन्यास नहीं कर सक उसका खंडन क्यों ना करें जिज्ञासा आगम शास्त्र के अनुसार मल कितने हैं इस शास्त्र के अनुसार मुक्ति का क्या स्वरूप है कृपया इस विषय में विस्तार से समझाइए समाधान आगम शास्त्र में तीन मन मल मानते हैं आणव मल माइक मल और कर्मज मल आणव मल का लक्षण है स्वातंत्र हानिर्बोधस्य स्वातंत्रप्य बोधता अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना चेतन का स्वातंत्र ही विश्व के रूप में प्रकट होता है आगम के अनुसार आप स्वातंत्र से शरीर में आए हैं आज भी आप स्वतंत्र हैं चाहे तो इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं पर फैलाई हुई अनेक इच्छाओं के कारण आपको अपनी स्वतंत्रता का भान नहीं हो रहा है शक्ति दृष्टि से इसको कहते हैं स्वातंत्र हानिर्बोधस्य और शिव दृष्टि से कहते हैं स्वातंत्र्याप्य बोधता दोनों का एक ही अर्थ है दोनों आड़ों है यह मल पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत सभी तत्वों में है केवल परम शिव में नहीं है शिव में भेद दर्शन तो नहीं है परंतु भेद का बीज रहता है ऐसे ही आणो मल में भेद का बीज है परंतु भेद दर्शन नहीं है आणो मल आवरण शक्ति के समान है दूसरा मल माया तत्व से प्रारंभ होता है माया अर्थात भेद दर्शन यही माइक मल है माया के पांच कार्य मानते हैं इनको पंचक चुक भी कहते हैं राग कला नियति विद्या और काल ईश्वर में सर्व सर्वकर्तित्व है और जीव में थोड़ा है ईश्वर में जो सर्व सर्वकर्तित्व था वह जीव में आकर अल्प अल्पकर्तित्व हो गया अर्थात संकुचित हो गया जिसके द्वारा वह संकुचित हुआ उसका नाम है कला जिसके द्वारा सर्वज्ञत्व संकुचित हो गया उसका नाम है विद्या जिसके द्वारा नित्य सृष्टित्व संकुचित हो गया उसका नाम है राग जिसके द्वारा नित्यत्व संकुचित हो गया उसका नाम है नियति जिसके द्वारा अपने को मरने वाला समझता है उसका नाम हो गया काल इन्हीं पंचक पंचकों में बंधने से इसकी जीव संज्ञा हो गई सांख्य दर्शन में इसी को पुरुष कहते हैं अभी तक इसका किसी कर्म से संबंध नहीं है पर भेद दर्शन विद्यमान है सांख्य दर्शन में भेद दर्शन तो मानना ही पड़ता है क्योंकि वे अनेक पुरुष मानते हैं फिर वह माया प्रकृति को धारण कर लेती है प्रकृति को लेकर पुरुष कर्म करता है तो जन्म मरण का चक्र प्रारंभ हो जाता है यहाँ कर्मजमल आ जाता है इस प्रकार प्रा प्रकृतिक प्रकृत्यंड मायांड और शक्त्यंड ऐसे तीन अंड हैं आड़ों में केवल शक्ति है वहाँ माया नहीं है आगम शास्त्र का कहना है कि पांच भौतिक लोकों से ऊपर भी अनेक सूक्ष्म लोक हैं सांख्योगी पुरुष तत्व का शोधन कर लेगा तो प्राकृत्यंड से मुक्त हो जाएगा उसका यहाँ पर जन्म नहीं होगा परंतु यह वास्तविक मुक्ति नहीं है क्योंकि मायांड के सूक्ष्म जगत में अभी उसको बहुत कुछ भान हो रहा है वह मायांड के लोकों में रहेगा जब मायांड को भी पार कर लेता है तब सत्यांड में पहुंचता है परंतु वहां कोई नया पुरुषार्थ नहीं बनता पहले के ही पुरुषार्थ के बल से वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है जब शिव और शक्ति के भाव से ऊपर जाएगा तब परम शिव तत्व को प्राप्त हो जाएगा जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं आगम मतानुसार यही पूर्ण मुक्ति है